टॉक प्यास नंबर मन ताजी चेतन चढ़े लौकी करे लगान सबद गुरु का ताजना कोई पहुंचे साध सुजान मन ताजी मन है घोड़ा चेतन चढ़े और चेतन है सवार अभी उल्टी है हालत घोड़ा चढ़ा सवार पर अभी तो घोड़ा जहां ले जाता है वहीं तुम जा रहे हो अभी तो घोड़ा जहां बताता है वहीं तुम्हारी आंखें मुड़ जाती हैं मुल्ला रसुद्दीन बाग जा रहा था अपने गधे पर बाजार में लोगों ने रोका कि कहाँ जा रहे हो बड़ी तेजी में उसने कहा मुझसे मत पूछो इस गधे से पूछो लोगों ने कहा क्यों तुम जा रहे हो गधे से क्यों पूछे उसने कहा कि मैं समझ गया अनुभव से कि मैं जहाँ ले जाना चाहूँ ये गधा तो वहाँ जाता नहीं तो अब मैं जहाँ ये गधा ले जाता वहीं जाता हूँ अब ये कहाँ ले जा रहा कुछ पता नहीं तेज़ी से जा रहा है इतना पक्का है कहीं पहुँचेगा ज़रूर पहुंचेगा जा रहा है तो कहीं ना कहीं पहुँचेगा और जब मैं चेस्टा करके इसको कहीं ले जाता था तो, तो बड़ी फजीयत होती थी कहीं बाज़ार में अड़ गया तो लोग हंसी मजाक करते कि गधा भी नहीं मानता इसकी अब कोई हंसी मजाक नहीं करता अब लोग समझते हैं कि देखो गधा बिल्कुल इसके पीछे चलता कभी अड़ता नहीं हालत बिल्कुल उल्टी है अब अड़ने का सवाल ही नहीं अब जहाँ ये जाता है हम इसके साथ जाते तुमने मन के साथ चलना शुरू कर दिया है तुम जन्मों से मन के साथ चल रहे हो अगर कोई तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हो तो तुम्हें भी यही कहना पड़ेगा पूछो गधे से तुम्हें भी पता नहीं कहाँ जा रहे हो मन जहाँ ले जाए मन कहाँ ले जाएगा कहना मुश्किल है मन कहीं ले जाता नहीं अक्सर तेजी से जाता है मगर कहीं ले जाता नहीं दौड़ाता है पहुंचाता नहीं और मन की गति वर्तुलाकार है वो कोल्हू के बैल की तरह चलता रहता है गोल घेरे में घूमता रहता वही वही फिर वही तुम गौर से देखो अपने मन को तो तुम वर्तुल को पहचान लोगे एक महीने तक अपने मन की डायरी रखो लिखते जाओ मन क्या क्या करता है सोमवार को सुबह क्रोध किया फिर सोमवार को शाम बड़ी दया की फिर दान किया फिर बड़े नाराज हुए फिर बड़े कठोर हो गए सब लिखते जाओ एक महीना तुम डायरी बनाओ तुम बड़े हैरान हो गई तो वर्तुल है वैसे का वैसा घूमता चला जाता है। फिर वही करते हो फिर सोमवार आ गया फिर नाराज अगर तुम ठीक से निरीक्षण करो तो तुम चकित हो जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी यंत्रवत है जैसे स्त्रियों का मासिक धर्म ठीक 28 दिन के बाद आ जाता वैसे ही तुम्हारी मन की स्थितियां भी ठीक अट्ठाईस दिन के घेरे में घूमती रहती कोई फर्क नहीं पड़ता मगर तुम कभी जाग के उसको सोचते भी नहीं देखते भी नहीं इस वर्तुल में भटकने से कैसे पहुंचोगे मन ताजी दादू कहते मन को घोड़ा करो ये सवार बन के बैठ गया मन पे चढ़ो चेतन चढ़े चेतन के चढ़ाओगे कैसे चेतन को मन पर अगर चेतन जग जाए तो चढ़ जाता जागना चढ़ना है अगर तुम होश से भर जाओ अगर तुम मन को देखने वाले बन जाओ अगर मन के साक्षी बन जाओ चेतन चढ़ जाता है। जब तक तुम्हारा साक्षी नहीं है मौजूद तब तक मन चढ़ा रहेगा तुम गुलाम रहोगे मन चलाएगा तुम पीछे पीछे घसटोगे मन ताजी चेतन चढ़े लो की करे लगान और वो जो लौ है परमात्मा की उसको बना लो लगाम उस लो से ही चलाओ मन को बड़ा प्यारा वचन है उस लो से ही चलाओ मन को मन की गतिविधि में वो लौ ही समा जाए मनुष्य लो की मान के चले वहीं जाओ जहां जाने से परमात्मा मिले वही करो जिसे करने से परमात्मा मिले वही हो जो होने से परमात्मा मिले बाकी सब आसार है मन ताजी चेतन चढ़े लौकी करे लगान खाओ तो परमात्मा को पाने के लिए पियो तो परमात्मा को पाने के लिए जगो तो परमात्मा को पाने के लिए सो तो परमात्मा को पाने के लिए लौकी करो लगान शब्द गुरु का ताजना और गुरु के शब्द को कोड़ा बन जाने दो शब्द गुरु का ताजना वो तुम्हें चोट करे तो भयभीत मत हो जाओ वो प्यार करता है इसीलिए चोट करता है वो तुम्हें मारे तो घबराओ मत तो शत्रुता मत पाल लो क्योंकि वो तुम्हें मारता है सिर्फ इसलिए कि उसकी करुणा है वो तुम्हें खींचे तुम्हारे रास्तों से तो संदेह मत करो क्योंकि अगर संदेह किया तो वो खींच ना पाएगा भरोसा चाहिए भरोसा होगा तो ही खींचे जा सकोगे शब्द गुरु का ताजना और वो जो गुरु का शब्द है उसे तुम कोड़ा बना लो और जब भी तुम्हारा मन यहां वहां जाए लगाम की न माने लौ की न माने लगाम की मान ले तब तो कोड़े की कोई जरूरत नहीं अगर सब तरफ से परमात्मा की तरफ पहुंचने का आयोजन चलता रहे तब तो कोड़े की कोई ज़रूरत नहीं लेकिन कभी कभी लगाम की न माने घोड़ा जिद्दी हो जैसा कि सभी घोड़े हैं सभी मन हैं तो फिर कोड़े की जरूरत पड़े तो फिर तुम अपने हाथ में निर्णय मत लो निर्णय गुरु के हाथ में दे दो फिर वो जो कहे वही करो उस पर ही छोड़ दो उसका अर्थ होता है शबद गुरु का ताजना बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में चार तरह के लोग हैं एक तो उन घोड़ों जैसे हैं जिनको तुम तो मारो ठोको पीटो तब मुश्किल चलते हैं और वो भी घड़ी दो घड़ी में फिर भूल जाते फिर खड़े हो जाते दूसरे तरह के लोग उन घोड़ों की तरह हैं जिनको तुम तो मारो तो याद रखते हैं। चलते हैं। जल्दी भूल नहीं जाते तीसरे उन घोड़ों की तरह हैं जिनको मारने की ज्यादा जरूरत नहीं सिर्फ कोड़े को फटकारो मारो मत और घोड़ा सावधान हो जाता है कि अब अगर चुके तो कोड़ा पड़ेगा वो चलने लगता है और चौथे बुद्ध ने कहे बड़े अनूठे लोग हैं वे वे हैं जिनको फटकारने की भी जरूरत नहीं पड़ती कोड़े की छाया दिखाई पड़ जाए कि कोड़ा उठ रहा है छाया दिखाई पड़ जाए घोड़े को बस काफी है। घोड़ा रास्ते पे आ जाता है तुम इन चार घोड़ों में कहा ठीक से अपने को पहचान लो और चौथा घोड़ा बनने की कोशिश करो सिर्फ शबद गुरु का ताजना तुम्हारे लिए घोड़ा बन जाए तो धीरे धीरे उसकी छाया भी तुम्हें चलाने लगेगी उसका स्मरण तुम्हें चलाने लगेगा याद भर आ जाएगी गुरु के शब्द की तुम रुक जाओगे कहीं जाने से कहीं और चलने लगोगे कोई पहुंचे साध सुझान जो इन तीन बातों को पूरा कर लेते हैं ऐसे कुछ साधु पुरुष जागे हुए पुरुष पहुंच पाते हैं